महाभारत आदि पर्व अंशावतरण पर्व एक महाभारत का उपक्रम सौनक उवाच भगुवंशा प्रभतेम महत आक्ष अखिल प्रीतोस्े सौनक जी बोले तात सूत नंदन आपने भृगुवंश से ही प्रारंभ करके जो मुझे यह सब महान उपाख्यान सुनाया है इससे मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ स्वाम यूत नंदन या कथा व्यास संपन्ना चक्षपुत्र अब मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूँ कि भगवान व्यास ने जो कथाएँ कही है उनका मुझसे यथावत वर्णन कीजिए तस्पर दुष्पारे सर्प सत्रे महात्म कर्मांतरेशुय सदस्यु कथा चिराये स्वर्थेश यथा तथम्छा महे श्रोत श्रोतेचक्ष जिसका पार होना कठिन था ऐसे सर्प यज्ञ में आए भी महात्माओं एवं सभासदों को जब यज्ञ कर्म से अवकाश मिलता था उस समय उनमें जिन जिन विषयों को लेकर जो जो विचित्र कथाएं होती थी उन सब का आपके मुख से हम यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं, सूत नंदन आप हमसे अवश्य कहें स्व कथया वेदाश्रया कथा ध्याम आख्यानम भारत महत उग्र शर्वाजी ने कहा सौनक यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथाएं कहते थे परंतु व्यासदेव जी अति विचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे सौनक उवाच महाभारतम आख्यानम पांडवा नाम जस स्कम पृष्ठ सन कृष्णद्विपायन क्ष कथाम सौनक जी बोले सूत नंदन महाभारत नामक इतिहास तो पांडवों के यश का विस्तार करने वाला है सर्प यज्ञ के विभिन्न कर्मों के बीच में अवकाश मिलने पर जब राजा जन्मेजय प्रश्न करते तब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उन्हें विधिपूर्वक महाभारत की कथा सुनाते थे मैं उसी पुण्यमय कथा को विधिपूर्वक सुनाना सुनना चाहता हूँ मनसागर सम्भूतात्मन कथयस्व स्वताम श्रेष्ठ सर्वरत्नमयी मीमा यह कथा पवित्र अंतकरण वाले महर्षि वेदव्यास के हृदय रूपी समुद्र से प्रकट हुए सब प्रकार के शुभ विचार रूपी रत्नों से परिपूर्ण है साधु शिरोमणे आप इस कथा को मुझे सुनाइए सौ त्रिवाच हंत कथे श्यामी महादाख्यानमोत्तम कृष्णद्वैपायन मतम महाभारत महाजित उग्र त्रवाजी ने कहा सोनक मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ महाभारत नामक उत्तम उपाख्यान का आरंभ से ही वर्णन करूँगा जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को अभिमत है श्रृणु सर्व अशेषेण कथ्यमानमया द्विज संसत महान हर्षो मीह प्रवर्तते विप्रवर मेरे द्वारा कही जाने वाली इस संपूर्ण महाभारत कथा को आप पूर्ण रूप से सुनिए यह कथा सुनाते समय मुझे भी महान हर्ष प्राप्त होता है एक श्री महाभारती आदिपर्ण हंसावतरण पर्व कथाबंधे एक